देव जी के वचन है पाताला पाताल लख आगा आगा ओरक ओरक भरे थके वेद कहन एक बात सात अठारह कहन कटेवा उसलू इकू धात लेखा हो इन लिखिय होइ विनाश नानक बड़ा आख्य आपे जाने आप हाँ। साला, साला सुरति ने पाईया नदिया अते वाह पव समुन्दिन न जानयी समुन्द साह सुतान गिरा से माल धन कीड़ी तुली न होवनी जेति सुमन वीस रहे भगवान कृपा पूर्वक इसका अभिप्राय हमें समझाए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 चीज पर और रोटी के टुकड़ों पर जहर लगा दिया जहर के कारण चूहे जाल के भीतर गए और फंसे कहानी बड़ी अजीब लगती है लेकिन सच ऐसा एक प्रयोगशाला में हुआ आदमी की हालत भी करीब करीब ऐसी ही मनुष्य शब्द का इतना आदि हो गया है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 नानक के ये सूत्र बड़े कीमती है इन्हें समझने की कोशिश करें कहते हैं नानक पाताला पातालख आगास। आकाशा आकाश आकाश ही आकाश एक ही आकाश अनंत हो जाता है क्योंकि आकाश की कोई सीमा तो नहीं एक ही आकाश असीम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 बंद मुट्ठियों जैसे शब्दों का उपयोग मत करना लेकिन खुली मुट्ठी जैसे जो शब्द है वो तर्कयुक्त नहीं रह जाते जितना तर्कयुक्त बनाना हो शब्द को उतना उसे बंद करना पड़ता है परिभाषित सीमित उसकी डेफिनेशन बनानी पड़ती है और जब भी किसी चीज की परिभाषा बनती है वो सीमित हो जाता है उसके चारों तरफ एक दीवाल खड़ी हो जाती है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 तुम शब्दों को मत पकड़ लेना अन्य चूक जाओगे जैसे मैं चांद को दिखाऊं उंगुली से और तुम मेरी उंगुली पकड़ लो तो तुम चांद को कैसे देख पाओगे अंगुली का तो कोई अर्थ ही न था वो तो सिर्फ चांद की तरफ इशारा करती थी अंगुली को तो छोड़ देना है चांद को देखना है लेकिन लोग उंगुलियों को पकड़ लेते इसलिए तो किताबों की पूजा शुरू हो जाती कोई वेद को पूछता है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 परमात्मा को पाने के ढंग अलग है वहां तुम्हारी पकड़ से काम न चलेगा वहां सब पकड़ छोड़ देनी पड़ेगी वहां तुम्हारे सोच विचार से रास्ता न मिलेगा वहां तो सब सोच विचार छोड़ देना पड़ेगा वहां तुम्हारे तर्क मार्ग पर काम न आएंगे वही तो बाधाएं हैं। वहां बुद्धि सीढ़ी न बनेगी वही दीवाल है जितना तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा रखोगे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 जिस दिन तुम इतने गहन विसाद में भर जाओगे कि मेरा किया कुछ भी नहीं होता उसी दिन तुम अहंकार को छोड़ोगे उससे पहले नहीं उससे पहले छोड़ोगे भी कैसे उसके पहले आशा बनी रहती है कि कुछ न कुछ पालूंगा और थोड़े प्रयास की जरूरत है अगर नहीं मिला अब तक तो गलत खोज रहा हूं विधि बदलू गुरु बदलू शास्त्र बदलू मिल जाएगा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 सब कुछ दांव पे लगा दिया जो भी जिसने बताया उसे पूरा पूरा किया तो कोई भी गुरु बुद्ध को ये न कह सका कि पहुंच नहीं रहा है क्योंकि तेरी कम है। ये तो असंभव था ये तो कहना ही संभव ना था क्योंकि चेष्टा तो उनकी इतनी समग्र थी कि उस संबंध में कोई भी शिकायत ना की जा सकती थी जो जिसने कहा वो उन्होंने पूरी तरह किया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 परमात्मा तो सब पर एक सा बरसता है उसके लिए कोई भेदभाव नहीं अस्तित्व तो सबके लिए एक सा है वहां रक्ति भर का अंतर नहीं वहां योग अयोग का भी हिसाब नहीं पापी और पुण्यात्मा का भी कोई हिसाब नहीं परमात्मा सभी पे बरसता है जैसे सभी के ऊपर आकाश का साया है लेकिन जो खुद से बरे हैं वो वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके भीतर जगह नहीं और जो खुद से खाली हैं, वो भर जाते हैं क्योंकि उनके भीतर जगह है खुद ही मिटते ही खुदा हो जाता है और खुद ही तब तक नहीं मिटती जब तक आशा है कि पालूंगा कतिबों अंजील कुरान तेत का कहना है कि अठारह आलम है लेकिन तत्व तो था एक ही सकता है सहस अठारह कहन कतेबा असलूक उधातु लेकिन इन सारे अनंत विस्तार में छिपा है एक विस्तार अनंत है अनंत रूप लेकिन जो छिपा है वो एक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 जहां तुम उसे पा लेते हो जो बदलता ही नहीं तुमने ख्याल किया जितनी तुम्हारे जीवन में बदलाव होती उतनी ही अशांति होती इसलिए तो आज की दुनिया में बहुत अशांति बढ़ गई क्योंकि बदलाह बहुत बढ़ गई बदलाहट प्रतिपल हो रही विज्ञान हिसाब लगाते हैं कि ईसा के पहले पांच हजार साल में जितनी बदलाहट होती थी ईसा के बाद हजार साल में उतनी बदलाव होने लगी फिर ईसा के हजार साल बाद 200 वर्षों में उतनी बदलाव होने लगी इस सदी में पहुंचते पहुंचते ईसा के पहले 5000 साल में जितनी बदलाव होती थी उतनी अब 5 साल में होती और इस सदी के पूरे होते होते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 लेकिन तुम्हारे शहर जो कि भविष्य के नक्शे वहां कुछ भी दूसरे दिन वैसा नहीं सब बदल रहा है और पश्चिम में तो बदलाव बड़ी भयंकर हो गई है अमरीका में कोई भी आदमी तीन साल से ज्यादा एक गांव में नहीं रहता औसत आदमी के रहने की व्यवस्था तीन साल हो गई हर तीन साल में दूसरे गाँव में पहुंच जाता है और ये तो औसत आदमी की बात है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 और अगर तुमने लहर में धीरे धीरे सागर को खोजना शुरू कर दिया तुम सन्यासी हो गए परिवर्तन में शास्वत की खोज सन्यास है बदलते हुए में न बदलते हुए को पकड़ लेने की कला सन्यास है वही धर्म है वही सार है सब वेदों सब कुरानों सब इंजिलो का नानक कहते हैं कतेबों का कहना है कि 18,000 आलम अठारह 18 अस्तित्व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 जिसके लिए तुम परमात्मा को धन्यवाद दे सको दुख ही दुख और लोग एक दुख से दूसरे दुख में बदलते रहते हैं। पुराना दुख छोड़ते हैं नया पकड़ते हैं। थोड़े दिन में ये भी पुराना हो जाता है फिर इसे छोड़ते हैं, फिर नया पकड़ते हैं। आशा बनी रहती है कि शायद कभी सुख मिलेगा ये रास्ता सुख को पाने का नहीं क्यूँकी तुम लहरों से लहरों को बदल रहे हो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 एकनाथ हुए निवृत्तिनाथ हुए और एक फकीर औरत थी मुक्ताबाई एकनाथ ने पत्र लिखा निवृत्तिनाथ को लेकिन पत्र कोरा कागज था उसमें कुछ लिखा नहीं था बस खाली कागज संदेश वहां के हाथ भेजा था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 हमारा पत्र ले जाओ उत्तर में और वही कोरा कागज वापस दे दिया संदेश बाहक बड़ी मुश्किल में पड़ा पहले जब लाया था तब तो उसे पता नहीं था कि कागज कागज कोरा है लिफाफे में बंद था अब तो उसने देख लिया था उसमें कुछ लिखा नहीं उसने कहा महाराज पहले मैं जाऊं एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी भी पूरी कर दे लिखा कुछ भी नहीं पढ़ा कैसे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 और जो लिखा गया है वो सब तो मिट जाने वाला है कितना ही संभालो किताबों को वे तो खो ही जाएंगे कागज की किताबें सही से लिखे अक्षर इससे ज्यादा परिवर्तनशील कुछ और तुम पाओगे कागज की नाव है समझो जो लोग शास्त्रो पर सवार होकर परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कागज की नावों पर सवार नावें तो डूबेंगी ही उनके साथ ही यात्री भी डूबेंगे तुम कागज की नाव पर मत जाना बच्चों के खेलने के लिए ठीक हैं कागज की नावें, यात्रा करने के लिए उचित नहीं और ये यात्रा महान है इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं क्यूँकी इससे महा कोई सागर नहीं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 फिर हम परिवर्तनशील के चक्कर में पड़ जाते और हमारी आकांक्षाएं और हमारी बुद्धि जिसको तो हम बुद्धि कहते जरा भी बुद्धिमानी की खबर नहीं देती मैंने सुना है कि सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से लोग अमर हो जाते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 जन्मो जन्मो की जीवन जीवन की आकांक्षा की तृप्ति का क्षण आ गया सामने कल कल नाथ करता हुआ झरना इसी गुफा की तलाश थी झुका ही था कि अंजली में भर ले अमृत को और पी जाए अमर हो जाए कि कौआ बैठा हुआ था गुफा के भीतर वो जोर से बोला ठहर रुक ये भूल मत करना सिकंदर ने कौ की तरफ देखा बड़ी दुर्गति की अवस्था में था कौआ पहचानना मुश्किल था कि कौआ पंख झड़ गए थे पंजे गिर गए थे आंखें अंधी हो गई थी ऐसा सिंह उसने कौआ ही नहीं देखा था बस कंगाल था सिकंदर ने पूछा रोकने का कारण और रोकने वाला तू कौन कौन तो ने कहा मेरी कहानी सुन लो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 क्योंकि जब तुम उसके साथ एक हो जाओगे तभी उसे पहचान सकोगे स्वाद लिए बिना कोई रास्ता नहीं अन्यथा तुम्हारे सब तर्क बचकाने रहेंगे और मूर्तापूर्ण रहेंगे ऐसा हुआ कि मुला नसुद्दीन अस्सी साल का हो गया और तब तो कि एक दिन उसने अपने बेटे को बुला के कहा बड़े बेटे कुछ इस को जिसकी उम्र कोई साठ साल होगी कि मैंने फिर से विवाह कर तय कर लिया मेरी मां को मरे काफी महीने हो गए और अब मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता हूं बेटा थोड़ा चिंतित हुआ क्योंकि अस्सी साल में अब शादी उसने कहा लेकिन किससे शादी का इरादा है कौन लड़की नसुद्दीन ने कहा कि सामने पड़ोसी की लड़की लड़का हंसने लगा उसने कहा आप भी मजाक करते हैं सिर फिर गए उस उम्र अठारह साल से ज्यादा नहीं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 उसके साथ एक हो जाना पड़ेगा स्तुति करने वाले उसकी स्तुति करते हैं लेकिन उन्हें उसकी स्मृति नहीं मिली सालाही साला, साला ए सुरती नपाइया कितनी ही स्तुति करते रहो और कहो कि तू महान लेकिन तुम स्तुति करके भी दूर ही बने रहोगे फासला कायम रहेगा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 इतने जोर जोर से बोलते हो कि कबीर को कहना पड़ा कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया तुम इतने जोर जोर से चिल्लाते क्या उसके कान नहीं तुम किसके लिए चिल्ला रहे हो और जोर जोर चिल्लाने से क्या तुम्हारी आवाज जल्दी पहुंच जाएगी स्तुति करने वाले उसकी स्तुति करते लेकिन उन्हें उसकी सुरती नहीं मिली सुरत शब्द बड़ा कीमती ये नानक के जीवन साधना का सार शब्द और सभी संत सुरती में लीन हो जाते हैं सुरती शब्द आता है बुद्ध से क्योंकि बुद्ध स्मृति शब्द का उपयोग करते हैं उसका स्मरण जिसको गुरुजीएफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है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 लेकिन सारे काम में ओत प्रोत एक स्मरण वो बच्चे का है मां सोती है आकाश में बादल गरजे बिजली करते तो भी नींद नहीं टूटती उसकी और बच्चा थोड़ा सा कुनमुना है और उसकी नींद टूट जाती तूफान गुजरता रहे घर के ऊपर से गहरी नींद में पड़ी रहती लेकिन बच्चे को थोड़ी सी करवट ले के जल्दी उसका हाथ उठ जाता है नींद में भी सुरती है स्मरण बच्चे का बना है सुरती का अर्थ है एक साधत्य स्मरण का मन को में धागे की तरह सप्तम करते रहो संसार में सुरती उसकी बनी रहे उठो बैठो जो करने योग्य करो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 कि तुम जहा होते हो वहां की फिक्र नहीं करता जहा नहीं होते वहां की फिक्र करता जब तुम यहाँ हो तब तुम्हें लगता है हिमालय में बड़ा आनंद होगा फिर तुम हिमालय पहुंच गए तब तुम सोचते हो पता नहीं उधर बहुत आनंद आ रहा हो पूना में और पता नहीं हम भटक गए सारी दुनिया तो वहीं, सभी तो गलत नहीं हो सकते अब हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो झाड़ के नीचे वहां भी तुम रुपये गिनोगे वहां भी तुम हिसाब लगाओगे वहाँ भी पत्नी और बच्चों के चेहरे तुम्हारे आसपास घूमेंगे तुम रहोगे हिमालय में लेकिन सुरती तो तुम्हारी यहाँ लगी रहेगी नानक कहते हैं रहो तुम कहीं भी, परमात्मा में हो स्तुति से कुछ न होगा से होगा क्योंकि स्तुति तो ऊपर ऊपर होती सुरती भीतर भीतर होती ये चिल्ला के कहने की जरूरत नहीं की तुम महान हो की मैं पापी हूँ और तुम पतित पावन हो की मैं भिखारी हूँ तुम दाता हो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 उसे तुम संभाल ले रहो भीतर जिससे कि तुम्हें हीरा मिल जाए तुम उसे जल्दी से अपने खीसे में रख लो गांठ बांध लो कि तुम बाजार जाओगे सब्जी खरीदोगे घर लौटोगे पत्नी से बात करोगे लेकिन सुरती हीरे की बनी रहेगी वो तुम्हारी गांठ में बंधा हुआ है याददाश्त वहां लगी रहेगी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 न धन है न पद न कोई साम्राज्य लेकिन कितने समट ठ पड़ गए और नानक उसकी सुरती के कारण बहुमूल्य हो गए सम्राट आते जाते रहेंगे नानक टिकेंगे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 तो उनसे कहते हो क्या पागलपन कर रहे हो फिर ये सब कंकड़ पत्थर है लेकिन उनको बड़े बहुमूल्य मालूम पड़ते हैं वो चोरी छिपे फिर उनको घर के भीतर ले आते रात माँ को फिर उनके खींचे में से वही पत्थर निकालने पड़ते लेकिन यही बच्चा कल बड़ा हो जाएगा इसकी समझ जगेगी प्रौढ़ता आएगी फिर ये पत्थरों को इकट्ठे नहीं करेगा यही बात ये अपने बच्चों को कहेगा फिर ये पत्थर संसार में तुम जो इकट्ठा कर रहे हो वो तभी तक बहुमूल्य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 जिस जिससे तुम याद करोगे उसी की याद करोगे तुम ये भी अगर सोचोगे कि मुझमें उसकी याद नहीं तो भी उसकी याद आएगी और ये याद आती रहे तो धीरे धीरे ये चोट तुम्हारे भीतर पड़ती रहे तो निशान गहरा बन जाता और पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं तो, तो हृदय है उस पर तो निशान बन ही जाएगा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 जािए इतना सुरती की रस्सी आती जाती रहे आज